तक दीम्ता, तक दीम्ता, तक दीम्ता। सीजी रेडियो सबसे जाके मिलता और कहता सी जी रेडियो पर आज प्रस्तुत है ललित शर्मा की आवाज में प्रवीण पांडे का आख आधारभूत गी सीजी रेडियो में आपका स्वागत है जुआ खेलने वाले जानते हैं कि दांव इतना लगाना चाहिए कि एक बार हारने पर अधिक कष्ट ना हो और दांव इतनी बार ही लगाना चाहिए कि अंत में जीने के लिए कुछ बचा रहे वैसे तो लोग कहते हैं कि जुआ खेलना ही नहीं चाहिए सहमत हूँ और खेलता भी नहीं हूँ पर जीवन में इससे बचना संभव नहीं होता है वृहद परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ऐसे निर्णय जिनका निष्कर्ष ज्ञात नहीं होता है एक प्रकार से जुए की श्रेणी में ही आते हैं ताश खेलों में अनिश्चितता अधिक होती है इसलिए जुआ अधिक बदनाम है इसे खेलना टाला भी जा सकता है जीवन के निर्णयों में अनिश्चितता कम होती है ये आवश्यक होते हैं लंबित तो किए जा सकते हैं पर पूरी तरह से टाले नहीं जा सकते शेयर खरीदने वाले जानते हैं कि उन कंपनियों के शेयरों पर पैसा लगाना अच्छा है जिनका नाम है जिनके भविष्य में कुछ निश्चितता है जिनका प्रबंध तंत्र सुदृढ़ हाथों में है यह विकास का अंग अवश्य है पर उसमें उपस्थित अनिश्चितता इसे भी जुए की श्रेणी में ही ले आती है मैं शेयर भी नहीं खरीदता हूँ यद्यपि कई लोग उकसाते रहते हैं उनके अनुसार हम अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि बुद्धि और बल का उपयोग धनार्जन में नहीं किया गया तो जीवन व्यर्थ हो गया यथासंभव इन सबसे बचने के प्रयास के कारण कई बार भीरू और मूड होने के संबोधन भी झेल चुका हूँ कई लोग हैं मेरे जैसे ही जो इन अनावश्यक और अनिश्चित के दोहरे पास यथा यथासंभव बचे रहना चाहते हैं बचा भी रहा जा सकता है यदि तंत्र ठीक चले अपने नियत प्रारूप में व्यवस्थित बहुत से ऐसे तंत्र हैं जो अच्छे से चल भी रहे हैं और उन क्षेत्रों में हमारा जीवन स्थिर भी है यदि स्पष्ट न दिखते हों तो पड़ोसी देशों को निहारा जा सकता है कई क्षेत्र पर ऐसे हैं जिन्होंने एक ही पीढ़ी में इतना पतन देख लिया है जो हमारे विश्वास को हिलाने के लिए पर्याप्त हैं निश्चित से अनिश्चित तक की पूरी यात्रा अनिश्चित और अनावश्यक अंतर्बंध हैं बहुत अंदर तक एक दूसरे को सहारा देते रहते हैं और निर्माण करते रहते हैं एक आधारभूत गर्थ बहुत क्षेत्र हैं जिनमें बहुत कुछ कहा जा सकता है पर विषय की एक निश्चयात्मकता समझ के लिए बिजली और पानी की स्थिति ले लेते हैं सबसे जुड़ा और सबका भोगा विषय हर बार घर की यात्रा में ताज़ा हो जाता है विषय अपने बचपन से तुलना किया जा सकने वाला विषय एक पीढ़ी के अंतर पर खड़ा विषय बचपन की उपस्थिति स्पष्ट याद है दिन में तीन बार पानी आता था कुल मिलाकर छह घंटे कहते थे इस समय पंप हाउस का पंप चलता था साथ ही बिजली भी रहती थी लगभग अट्ठारह घंटे बिजली कटने के घंटे नियत कहते थे कि बचे हुए छः घंटे उद्योगों और खेतों को बिजली दी जाती है सुविधा तब जितनी भी थी निश्चितता थी जदाकदा यदि किसी कारण से बिजली और पानी नहीं आता था तो उसका कारण ज्ञात रहता था साथ ही साथ कब तक स्थिति सामान्य हो जाएगी यह भी ज्ञात रहता था पानी नहीं आने पर नदी में नहाने जाते थे और बिजली नहीं आने पर हाथ से पंखा झल लेते थे स्थितियाँ बिगड़ी अनिश्चितता बढ़ी सबसे पहले वोल्टेज कम होना प्रारम्भ हुआ अब सब क्या करें जो सक्षम थे उन्होंने अपने घर में स्टेबिलाइजर लगाना प्रारम्भ किया जो कभी अनावश्यक समझा जाता था आवश्यक हो गया धीरे धीरे बिजली अधिक समय के लिए गायब रहने लगी उस अंतराल को भरने के लिए लोगों ने इन्वर्टर ले लिए धीरे धीरे वह हर घरों में जम गया जब इन्वर्टर को भी पूरी चार्जिंग का समय नहीं मिला तो छोटे जेनसेट हर घरों में आ गए धनाढ़ तो बड़े जनरेटर लगाकर ए में रहने का आनंद उठाते रहे पानी जहाँ बिजली पैदा करता है वहीं बिजली से पम्प भी किया जा सकता है बिजली की अनिश्चितता ने पानी को भी पानी पानी कर दिया जब लोगों का विश्वास सार्वजनिक सेवाओं से हट गया तो घरों में बोरिंग हुई पंप लगे बड़ी बड़ी टंकियाँ बनाई गई जहाँ एक और तंत्र अनिश्चित हो रहा था अनावश्यक यंत्र आवश्यक हो रहे थे हमारी सुविधा भोगी जीवन शैली और साधन जुटाने में लगी थी फ्रिज वाशिंग मशीन कूलर ओवन एसी सी इत्यादि हमारे जीवन में छोटे छोटे स्वप्नों के रूप में जम रहे थे विश्वास नहीं होता है कि तीस वर्ष पहले तक बिना इन यंत्रों के भी घर का पानी बिजली चल रहा था सीमित बिजली पानी बड़े नगर सोख ले रहे हैं इस आधारभत ग आधार हम सब ने सुविधाओं के नाम पर विकास के जुए में इतना दाव लगा दिया है कि हार का कष्ट असहनीय हुआ जा रहा है इतनी बार दाव लगाया है कि जीने के लिए कुछ बचा भी नहीं पुरानी स्थिति में भी नहीं लौटा जा सकता क्योंकि सुविधाओं ने उस लायक नहीं छोड़ा है कि पुरानी जीवन शैली को पुनः अपनाया जा सके इस आधारभूत गर्त में एक हारे हुए मूर्ख जुआरी का जीवन जी रहे हैं हम सब हारे हुए मूर्ख जुआरी का जीवन जी रहे हैं हम सब